ददिवे यद यदन जनो तथो मंको भवती पर पान भोजने न सो दिवा वार्ति व समाधिम यसम समिन्नमधत समाधिम वधिग्छती न थीरागसमो अग्नि न्थी दोसमो गहो न थी जालम जातण स नदी सोदसम वज्रेधेसम अतनोपन दुसम परेशो वज्जानी ओ पुनाती यथुस अतनोपन छा दे कलि वकित वसठो परवानोप स न्युान सो आसवात सठती आरास आसवखया आकाशेज पदम थी नत्ति बाहिरे नथि भीरता प्रजा निपपंजा तथा ग आकाशेज पदम नत्ति समण नत्ति बाहिरे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 वही दिनया रात कभी भी समाधि को प्राप्त करता है ददा सद्धम यथा सिद्धम जनो तथ यो मंकु मंकू बेशन भोजने समाधिम अधिगच्छति दिवा वृत्तिम वा वाधिधिग्छति युम मूलघंच सवे दिवा वृत्तिम समाधि अधिगच्छति।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 अहंकार के कारण ही शायद सन्यास लिया यदि कोई अहंकार के कारण ही सन्यास ले तो सन्यास व्यर्थ हो गया अहंकार से जाग के कोई सन्यास ले तो सन्यास की सार्थकता है कोई ये देख के सन्यास ले कि अहंकार व्यर्थ है दुख लाता है नर्क है और अहंकार को छोड़कर जागे तो संन्यास है नहीं तो संसार से संन्यासी हो गए अहंकार वैसा का वैसा रहा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 अब अपने को विशिष्ट मानना हो तो दूसरे कुछ भी नहीं है यह सिद्ध करना जरूरी है दूसरों की निंदा जरूरी है अहंकार की छाया की तरह दूसरों की निंदा चलती दूसरे कुछ भी नहीं है यह बताना ही पड़ेगा यह रोज रोज बताना पड़ेगा तो वह युवक निंदा करने में संलग्न रहता और अब निंदा कर भी सुविधा से सकता था क्योंकि संन्यासी था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 पूछो इस युवक से ये क्या कहता है हर जीसस ने एक क्षण सोचा और कहा आप पत्थर उठा ले नदी का किनारा था पत्थर तो पड़े ही थे ढेर लगे थे लोगों ने पत्थर उठा लिए और जीसस ने कहा, अब मैं कहता लिया जिस आदमी ने कभी व्यविचार न किया हो या व्यविचार का विचार न किया हो वो पहला पत्थर मारे वो जो आगे खड़े बड़े बुजुर्ग थे धीरे धीरे भीड़ में पीछे हट गए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 ये देश की प्रशंसा नहीं है ये बड़ी तरकीब से अपनी प्रशंसा है ये आत्म प्रशंसा है तुम कहते हो हिंदू कुल धन्य जैन से पूछो वो कहता है जैन कुल धन्य बौद्ध से पूछो वो कहता बौद्ध कुल धन्य संयोग की बात है कि तुम जैन घर में पैदा हो गए इसलिए जैन कुल धन्य हो गया यह संयोग की बात है कि तुम हिंदू घर में पैदा हो गए इसलिए हिंदू कुल धन्य हो गया ये बिश भरी बातें हैं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 मजेदार घटना कल पढ़ रहा था जेरी रूबिन जिसने इस बात का नारा दिया अमेरिका में कि 30 साल के ऊपर के बेईमान हो ही जाते होना पड़ेगा जब उसने यह कहा था तब वो छब्बीस साल का था भूल ही गया होगा जो उस खरोस में फिर वो बत्तीस साल का हो गया अमरीका में उसके पीछे एक आंदोलन चला इपी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 कृष्णमूर्ति का एक भी वक्तव्य नहीं है जो अष्टावक्र वक्तव्य से आगे जाता हो। होर कृष्णमूर्ति तो शास्त्र पढ़ते नहीं उनकी जिद्द है कि वो पुराने शास्त्र पढ़ेंगे नहीं चलो उनको क्षमा किया जा सकता है। मगर उनके शिष्य जो दावा करते हो उनको तो कम से कम इधर उधर देखना चाहिए इसके पहले की मौलिक होने का दावा हो ऐसा एक वक्तव्य नहीं है जो आदमी दे सके जो कि पहले नहीं दिया गया हो यह हो सकता है कि समय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 तो उसका जो अंग रक्षक था उसने कहा रुकिए मानुभाव, मैं आपसे ऊंचा हूं मैं ठीक कर दूंगा उसने कहा कि चुप भूल के इस तरह का शब्द मत उपयोग करना मुझसे ऊंचा मुझसे लंबा है ऊंचा नहीं उसने तत्काल सुधार करवा दिया लंबाई और ऊंचाई में फर्क होता है। मुझसे लंबा तो जरूर है लेकिन ऊंचा क्या है ऊंचा कैसे होगा मेरा अंग रक्षक और मुझसे ऊंचा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 कुछ बन के बता दूं क्यों क्या तुम जैसे हो वैसे परिपूर्ण पर्याप्त नहीं हो विसेंट वनगा पश्चिम का बहुत बड़ा चित्रकार बहुत क्रूप था और मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसकी कुरूपता के कारण ही वो सौंदर्य का आराधक हो गए और उसने बड़े सुंदर चित्र बनाए सुंदरतम चित्र बनाए वो चित्रों से सिद्ध करना चाहता था कि मेरी छोड़ो मेरे हाथ के सौंदर्य को देखो चेहरा उसका कुरूप था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 साधु वही जिसे साधु होने का पता ना चले सत्य उसी को मिला जिसे मिलने का भी पता ना चले सहज हो यह भिक्षु बुद्ध सदा ऐसा कहते थे जब भी किसी का प्रश्न उठता था तो वो सदा उसके अतीत जन्मों को भी ख्याल में लाते थे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 और मित्र को अलसर हो गए मित्र एक राजनीतिज्ञ है अब राजनीतिक को अलसर ना हो यह बड़ी कठिन बात है तो मनोविज्ञान इनका कहा तुम ऐसा करो निकसन का तुम्हारा जो विरोध है वही इस अलसर का कारण है वो निकसन विरोधी था वो निकसन को उखाड़ने में लगा था तो तुम एक काम करो कि तुम रोज रात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 बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख वह एक द्वार पर भिक्षा मांग रहे और उस द्वार का दरवाजा खुला, और गृह ने कहा आगे हटो तो वो आगे हट गए पास का एक पड़ोसी ब्राह्मण ये देख रहा है दूसरे दिन फिर उसी द्वार पर उन्होंने भिक्षा मांगी वह स्त्री अब तो बहुत ही गुस्से में आ गई वो कचरा साफ करके कचरा फेंकने जा रही उसने सारा कचरा बुद्ध पर फेंक दिया और कहा कि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 हर कभी आ जाएगी ध्यान लगने लगेगा पहले झलकें आएंगी फिर लहरें आएंगी एक दिन तुम पाओगे बाढ़ आ गई समाधि की अधिक अच्छा फिर तो आके तुम्हें ऊपर से पूरा का पूरा घेर लेगी तुम्हें डुबा देगी दूसरा दृश्य एक दिन कुछ उपासक भगवान के चरणों में धर्म श्रवण के लिए आए उन्होंने बड़ी प्रार्थना की भगवान से कि आप कुछ कहें हम दूर से आए बुद्ध चुप ही रहे उन्होंने फिर फिर प्रार्थना की तो फिर बुद्ध बोले जब उन्होंने तीन बार प्रार्थना की तो बुद्ध बोले उनकी प्रार्थना पर अंततः भगवान ने उन्हें उपदेश दिया लेकिन वे सुने नहीं दूर से तो आए थे लेकिन दूर से आने से कोई सुनने का संबंध सात दूर से आए थे तो थकेमान देख सुनने की क्षमता ही नहीं थी उनमें से कोई कोई बैठे बैठे सोने लगा और कोई जमाइयां लेने लगा कोई इधर उधर देखने लगा शेष जो सुनते से लगते थे वे भी भर सुनते से ही लगते थे उनके भीतर हजार और विचार चल रहे थे पक्षपात पूर्वाग्रह धारणाएं उनके पर्दे पे पर्दे पड़े थे उतना ही सुनते थे जितना उनके अनुकूल पड़ रहा था उतना नहीं सुनते थे जितना अनुकूल नहीं पड़ रहा था और बुद्ध पुरुषों के पास सौ में कभी एक आधी बात तुम्हारे अनुकूल पड़ती बुद्ध कोई पंडित थोड़ी पंडित की सौ बातों में से सौ बातें अनुकूल पड़ती क्योंकि पंडित वही कहता है जो तुम्हारे अनुकूल पड़ता है पंडित की आकांक्षा तुम्हें प्रसन्न करने की तुम्हें राम कथा सुननी तो राम कथा सुना देता तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुननी तो सत्यनारायण की कथा सुना देता उसे कुछ लेना देना नहीं तुम्हें क्या सुनना है उसका ध्यान तुम पर है तुम्हें जो ठीक लगता है कह देते, उसकी नजर तो पैसे जो तुम दोगे उसे कथा कर देने के बाद लेकिन बुद्ध पुरुष तुम्हें देखकर तुम्हारा जो भाव है उसे देख तुम जो चाहते हो उसे देख नहीं बोलते बुद्ध पुरुष जिससे तुम्हारा कल्याण होगा बड़ा फर्क है दोनों में सत्यनारायण की कथा से तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा इससे कुछ लेना देना नहीं पंडित को किसका हुआ है कितने तो लोग सत्यनारायण की कथा सुनते रहे और सत्यनारायण की कथा में न सत्य है और ना नारायण है कुछ भी नहीं बड़े मजे की कथा है ये जो पंडित है इसने लोगों को एक धारणा दे दी कि सत्य तुम्हारे अनुकूल होता है सत्य तुम्हारे अनुकूल हो ही नहीं सकता अगर तुम्हारे अनुकूल होता तो कभी का तुम्हें मिल गया होता तुम सत्य के प्रतिकूल हो इसलिए तो सत्य मिला नहीं और जब सत्य आएगा तो छोरे की धार की तरह तुम्हें काटेगा पीड़ा होगी तो जो सुन रहे थे वे भी बस सुनते से लगते थे उनकी हजार धारणाएं थी वो अपनी धारणाओं के हिसाब से सुनने आए थे उनके अनुकूल पड़ती बातें नहीं पड़ती बात ये बुद्ध जो कहता है इससे उनके सिद्धांत सिद्ध होते कि नहीं सिद्ध होते अर्थात वहां कोई भी नहीं सुन रहा था कोई शरीर से ही वहां बस मौजूद था मन कहीं और था दुकान में बाजार में हजार काम में यहां भी मैं देखता हूं कुछ मित्र आ जाते हैं जमाई ले रहे हैं कोई झपकी भी खा जाता है मैं कभी कभी चकित होता हूं आते क्यों हैं कोई बीस से उठ जाता है कभी कभी हैरानी होती है कि इतनी तकलीफ क्यों की इतने दूर अकारण आए क्यों लेकिन कारण है लोगों की पूरी जिंदगी ऐसे ही जमाई लेती बीत रही उसी तरह की जिंदगी को लेके वो यहां आते नई जिंदगी लाएं भी कहां से ऐसे ही सोते सोते जबकि खाते खाते जिंदगी जा रही उसी जिंदगी में वो यहां भी सुनने आते हैं वो नई जिंदगी लाएं भी कहां से कोई काम कभी जिंदगी में पूरा नहीं किया सब अधूरा छूटता रहा बीच में यहां से भी उठ जाते पूरी बात सुनने का बल कहां इतनी देर थिर होकर बैठना भी मुश्किल है डेढ़ घंटा भारी लगता है हजार तरह की अड़चने आने लगती हजार तरह के ख्याल आने लगते हैं कि बाजारी चले गए होते इतनी देर में इतना कमा लिया होता फला आदमी से मिल लिए होते वकील से मिलाए होते अदालत में परसों मुकदमा है ऐसा है वैसा हजार बात भीतर उठती रहती लेकिन कुछ आश्चिर की बात नहीं है यही तो चौबीस घंटे उनके भीतर चल रहा है यहां अचानक आके वो इसे एकदम छोड़ भी नहीं दे सकते आनंद ने ये दशा देखी बुद्ध के भिक्षु आनंद ने ये दशा देखी कि पहले तो इन लोगों ने तीन बार प्रार्थना की भगवान टालते रहे टालते रहे फिर बोले अब इनमें से कोई सुन नहीं रहा है आनंद को बड़ी हैरानी हुई इसने कहा भगवान आप किससे बोल रहे यहां सुनने वाला तो कोई है ही नहीं भगवान ने कहा मैं संभावनाओं से बोल रहा हूं जो हो सकता है जो हो सकते उनसे बोल रहा हूं मैं बीस से बोल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं इसलिए भी कि मैं नहीं बोला ऐसा दोष मेरे ऊपर न लगे रही सुनने वालों की बात सोइए जाने सुन ले इनकी मर्जी ना सुने इनकी मर्जी फिर जबरदस्ती कोई बात सुनाई भी कैसे जा सकती है बुद्ध ने कहा मैं संभावनाओं से बोल रहा बुद्ध का एक बड़ा हूं बोधिधर्म चीन गया तो नौ साल तक दीवाल की तरफ मुंह करके बैठा रहा वो लोगों की तरफ मुंह नहीं करता था अगर कोई कुछ पूछता भी तो दीवाल की तरफ ही मुंह और वहीं से जवाब दे देता लोग कहते कि महाराज बहुत भिक्षु देखे भारत से और भी भिक्षु आए हैं मगर आप कुछ अनूठे ये कोई बैठक का ढंग कि हम जब भी आते हैं तब आप दीवाल की तरफ मुंह रहते शायद बोधि धर्म ने पाठ सीख लिया होगा उसने कहा है कि इसीलिए कि मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता क्योंकि जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं मुझे दीवाल दिखाई पड़ती उससे कहीं मैं कुछ कहना बैठू मैं दीवाल की तरफ देखता रहता वो आदमी जरा तेज तरार था उसने कहा कि जब कोई आदमी आएगा जिसकी आंखों में मैं देख सकूं और पाऊ की दीवाल नहीं है तब मैं देखूंगा उसके पहले नहीं नौ साल बैठा रहा तब उसका एक पहला शिष्य आया हुई और हुई को पीछे खड़ा रहा 24 घंटे खड़ा रहा हुई को कुछ बोले ही नहीं बर्फ गिर रही थी उसके हाथ पर पे बर्फ जम गई वो ठंड में सिकुड़ रहा है वो खड़ा ही रहा वो बोले ही नहीं चौबीस घंटे बीत गए और बोधिधर्म बैठा रहा दीवाल की तरफ देखते ही रहा देखता ही रहा आखिर बोधि धर्म को ही पूछना पड़ा कि मानुभाव मानुभाव मामला क्या है क्यों खड़े हैं क्या मुझे लौटना पड़ेगा क्या मुझे लौटकर तुम्हारी तरफ देखना पड़ेगा तो हुई कुछ ने कहा जल्दी करो नहीं तो पछताओग और हुई कुजो ने अपना एक हाथ काट के उसको भेंट कर दिया कि ये एक सबूत कि मैं कुछ कर सकता हूं और दूसरा सबूत मेरी गर्दन कहते बोधि धर्म तत्ण घूम गया उसने कहा तो तुम आ गए तुम्हारी मैं प्रतीक्षा करता था तुम्हारे लिए ही दीवाल को देख रहा था ऐसा अनुभव मुझे रोज होता है आनंद की बात ठीक ही लगती है कि भगवान आप किससे बोल रहे यहां सुनने वाला तो कोई है ही नहीं मैं भी संभावनाओं से बोल रहा हूं जो हो सकता है उससे बोल रहा हूं जो हो गया है उससे तो बोलने की जरूरत भी नहीं वो तो बिन बोले भी समझ लेगा वो तो चुप्पी को भी समझ लेगा वो तो मौन से भी अर्थ निकाल लेगा जो नहीं हुआ है अभी उसी के लिए काफी चिल्लाने की मकानों के मुंडेर पर चढ़ के चिल्लाने की जरूरत है उसे सब तरफ से हिलाने की जरूरत है शायद जग जाए सौम्य से कभी कोई एक आध जगेगा लेकिन वो भी बहुत है क्योंकि एक जग जाए तो फिर एक किसी और एक को जगा देगा ऐसे ज्योति से ज्योति जले ऐसे दिए से दिए जलते जाते और बोधी की परंपरा संसार में चलती रहती और बुद्ध ने ठीक कहा कि इसलिए भी बोल रहा हूं कि नहीं बोला ऐसा दोष मुझ पर ना लगे नहीं सुना यह तुम्हारी बात रही ये तुम जानो मैं नहीं बोला ऐसा दोष ना लगे तब आनंद ने पूछा बनते आपके इतने सुंदर उपदेश को भी ये सुन क्यों नहीं रहे सुंदर उपदेश या असुंदर उपदेश तो सुनने वाले की दृष्टि है आनंद को लग रहा है सुंदर उसके हृदय कमल खिल रहे ये बुद्ध की मधुर वाणी ये उनके शब्द उसके भीतर वर्षा हो रहे अमृत की वर्षा हो रहे वो चकित है कि इतना सुंदर उपदेश और ये मूड़ बैठे हैं कोई झपकी खा रहा कोई जमाई ले रहा किसी का मन कहीं भाग गया है किसी का मन सोच रहा है कि ठीक है कि नहीं है गलत है कि सही है शास्त्र में लिखा उसके अनुकूल है या नहीं कोई विवाद में पड़ा है एक भी सुन नहीं रहा है इतना सुंदर उपदेश ये सुन क्यों नहीं रहे भगवान ने कहा आनंद श्रवण सरल नहीं श्रवण बड़ी कला है आते आते ही आती है राग द्वेष, मोह और तृष्णा के कारण धर्म श्रवण नहीं हो पाता पूर्वक ग्रहों के कारण धर्म श्रवण नहीं हो पाता भय के कारण धर्म श्रवण नहीं हो पाता पुरानी आत्मों के कारण धर्म श्रवण नहीं हो पाता लेकिन सब के मूल में राग है राग की आग के समान आग नहीं है इसमें ही संसार जल रहा है इसमें ही मनुष्य का बोध जल रहा है उसके कारण ही लोग बहरे हैं अंधे हैं लूले हैं लंगड़े और तब उन्होंने ये गाथाएं कही नाग समो अग् दहो नोह समा नदी सुजेसम अतनोपन दुदसम परेशम ही सो वजनी ओ पुणाती यथाभूषण अतनो मन छा देती कली व कितवो सठो पर वज्ज्ञानुपाशिष निच्चम उज्जान सचिनो आसवा वडंती आरासो आसवाख्या राग के समान आग नहीं द्वेष के समान ग्रह नहीं मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान नदी नहीं राग के समान आग नहीं क्योंकि राग मनुष्य को जलाती है तीक्षण अग्नि की लपटों की भांति जलाती तो इसमें से कोई तो राग में जल रहा है कोई अपनी पत्नी की सोच रहा है कोई अपने धन की सोच रहा है। कोई दुकान की सोच रहा है राग तो की लपटो में जल रहे हैं है। द्वेष के समान ग्रह पिशाच भूत प्रेत नहीं कुछ के पीछे द्वेष लगा है जैसे किसी के पीछे भूत लग जाता है तो द्वेष सोने नहीं देता बैठने नहीं देता यहाँ कुछ हैं जो किसी की हानि की सोच रहे हैं यहाँ मैं उनके कल्याण की बात कर रहा हूँ उसमें उनकी उस उत्सुकता नहीं कोई सोच रहा है कि दुश्मन को मार डाले। कोई सोच रहा है उसके खलिहान में आग लगवा दें कोई कहता मुकदमे में ऐसी चाल चलें कि सदा के लिए सजा हो जाए यहाँ कोई द्वेष के पिशाच से परेशान हो रहा है मोह के समान जाल नहीं कोई मोह में पड़ा है किसी को अपने बेटे की याद आ रही है किसी को अपनी बेटी की याद आ रही है। किसी की आंख में आंसू झलक आए हैं किसी की याद में किसी की पत्नी मर गई वो उसके ख्याल में बैठा है कोई किसी नए स्त्री के प्रेम में पड़ गया है वो उसका विचार कर रहा है तो कोई मोह के जाल में उलझा है और तृष्णा के समान नदी नहीं और कुछ हो जाऊं कुछ पालू कहीं पहुंच जाऊं ऐसी जो वासना है वो तो नदी की तरह बाढ़ है कोई उसमें बहा जा रहा है इनके कारण ये नहीं सुन पा रहे श्रवण बड़ी कला है बुधने का आते आते ही आती है तो इन पर नाराज मत हो जाना आनंद क्यों क्योंकि दूसरों का दोस्त देखना आसान है अपना दोस्त देखना कठिन है तुझे इनका दोस्त दिखाई पड़ रहा तुझे अपने दोस्त दिखाई नहीं पड़ेंगे इनको अपना दोस्त दिखाई नहीं पड़ रहा है इनको दूसरों के सारे दुनिया के दोस्त दिखाई पड़ते हैं दूसरे का दोस्त देखना आसान है अपना दोस्त देखना कठिन ये बड़ी अद्भुत बात आनंद से कही बुद्ध पुरुष को मौका मिले कुछ खींच लेने का तुम्हारे पैर के नीचे से तो वो चूकते नहीं अब आनंद तो उनके लिए पूछ रहा था फंस गया बीच में वो तो शायद ये भी सोच रहा होगा कि देखो कितनी बढ़िया बात कर रहा हूं कि मैं कोई नहीं सुन रहा आप नहक सुना रहे मगर उससे यह ख्याल नहीं था कि दूसरे का दोस्त मैं देख रहा हूं अब यहां तुम ख्याल करना आनंद भी नहीं सुन रहा है वो इनको देख रहा है जिन सज्जन की मैंने परसों तुमसे बात कही जो कलकत्ता मेरे साथ गए और जिनको मैंने कहा कि तीन दिन के लिए परमहंस हो जाओ और वो चुप होकर बैठ गए और उनकी बड़ी पूजा हुई और लोग आए और पैर छुए वो मेरे साथ कई दफा यात्राओं पर जाते थे उन्होंने मुझे कभी नहीं सुना क्योंकि उनको सुनने की फुर्सत कहां वो ये देख रहे हैं कि लोगों में कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है अगर लोग सुनते मालूम पड़ते तो वो बड़े प्रभावित होते अगर लोग सुनते ना मालूम पड़ते तो वो कहते कि आज क्या हुआ लोग सुन नहीं रहे थे मैंने उनसे एक दिन पूछा कि तुम कब सुनोगे अगर लोग प्रभावित होते तो वो प्रभावित होते वो मेरी बात सुन के प्रभावित नहीं होते वो ये देखते कि लोग बिल्कुल सत्य में आ गए सुन रहे हैं बिल्कुल सुई भी गिर जाए तो सुनाई पड़ेगी वो बड़े खुश होते वो ऐसी जगह बैठते जहां से उनको सब दिखाई पड़ते रहे ताकि वो देख ले कि सब सुन रहे हैं वो दुनिया के कल्याण में बड़े उत्सुक थे उनको अपनी कोई फिक्र नहीं मैंने उनसे कहा तुम कब सुनोगे कौन सुनता है नहीं सुनता है इससे क्या लेना देना है जहां तक मैं जानता हूं तुमने सबसे ज्यादा मुझे सुना और सबसे कम सुना वर्षों तुम मेरे साथ रहे जगह जगह तुम गए मगर तुमने मुझे सुना नहीं तुम्हारी बेचैनी उन पर अटक गई है कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है जैसे उनके सुन लेने से तुम्हें कुछ लाभ हो जाएगा अब आनंद बुद्ध के निकटतम शिष्यों में था लेकिन बुद्ध के मरने के बाद समाधि को उपलब्ध हुआ जीते जी समाधि को उपलब्ध नहीं हुआ अनेक शिष्य आए और समाधिस्थ हो गए अर्त को पा लिया अरिहंत हो गए पीछे आए आनंद सबसे पहले आया था वो बुद्ध का चचेरा भाई था बयालीस साल बुद्ध के साथ छाया की तरह रहा एक क्षण को साथ नहीं छोड़ा रात उसी कमरे में सोता था जहां बुद्ध सोते थे दिन भर छाया की तरह लगा रहता था जब उसने दीक्षा ली थी बुद्ध से तो उसने एक शर्त करवा ली थी वो शर्त ये थी कि तुम मुझे कभी भी आज्ञा मत देना वो बड़ा भाई था चचेरा भाई था तो दीक्षा के पहले उसने कहा कि सुनो अभी तुम मेरे छोटे भाई हो दीक्षा के बाद तो मैं सिर्फ हो जाऊंगा फिर तो तुम जो कहोगे मुझे करना ही पड़ेगा इसलिए दीक्षा के पहले कुछ शर्ता रख लेता हूं बड़े भाई के लिए इतना करो एक कि तुम मुझे कभी भी किसी भी स्थिति में यह नहीं कह सकोगे कि आनंद तू कहीं और जाके बिहर्ष मैं आपकी छाया की तरह लगा रहूंगा दिन हो कि रात मैं आपके साथ ही रहूंगा यह एक वचन आप दे दें दूसरा वचन कि मैं किसी को आधी रात भी ले आऊंगा किसकी कोई जिज्ञासा है तो आपको हल करना पड़ेगी आप ऐसा नहीं कह सकेंगे कि अभी मैं सो रहा हूं ऐसी उसने शर्त ले ली थी तो वो बयालीस साल छाया की तरह बुद्ध के साथ रहा लेकिन ज्ञान को उपलब्ध नहीं होगा तो बुद्ध ठीक ही कहते हैं कि दूसरे का दोस्त देखना आसान सुदसम वज्ज मंजेशम सम अत्नो दुदस्तनम पर अपना दोस्त देखना बड़ा कठिन आनंद तू ये तो देख रहा है कि ये कोई नहीं सुन रहा है लेकिन तूने सुना और जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो आनंद छाती पीट पीट कर रोया क्योंकि उसने सुना ही नहीं उसने भी जिंदगी ऐसे ही बिता दी कौन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है इसकी फिक्र में बिता दी वह मनुष्य दूसरों को दोषों की भूसे की भांति उड़ाता फिरता है लेकिन अपने दोषों को वैसे छिपाता है जैसे जुआरी हार के पासे को छिपाता है बुधने का मनुष्य ऐसा है दूसरों के दोषों को तो उड़ाता है भूसे की भांति की आंखों में पड़ जाए सबको दिखाई पड़ जाए और अपने दोषों को ऐसे छिपाता है जैसे जुआरी हार के पास को छिपाता है दूसरों के दोस्त देखने वाले तथा दूसरों की टीका टिप्पणी करने वाले के आश्रव बढ़ते हैं आनंद उससे उसके बंधन बढ़ते कटते नहीं वह आश्रवों के विनाश से दूर ही रहता है उसके आश्रव विनष्ट नहीं होते उसके बंधन के मूल कारण टूटते नहीं उसका संसार चलता रहता है आनंद तो ठीक ये नहीं सुन रहे हैं ये तो ठीक मगर तू मत स्पिकर में पढ़ तू सुन यहां तुमसे भी मैं ये कहना चाहूंगा जब मैं कह रहा था कि कोई यहां जमाई लेता कभी कोई झपकी खा जाता कोई इधर उधर देखता तो तुम जल्दी से सोचने मत लगना कि मैं किसके संबंध में बात कर रहा हूं तुम जल्दी से दूसरों की तरफ मत देखने लगना कि पड़ोस में कोई जमाई ले रहा हो तुम कहोगे देखो ये बेचारा दूसरे के दोस्त देखने बहुत आसान उसको लेने दो तो जमाई वो उसकी मर्जी अगर उसने जमा लेने का तय किया है तो हम कौन बाधा डेलने वाले ले चलो यही क्या कम है कि उसने ऐसी जगह आके जमाई ली वैसे घर में बैठ के भी ले सकता था यहां कुछ होने की संभावना तो है ही कहीं ना कहीं से चोट शायद कभी पड़ जाए जमाई लेते लेते ही शायद कोई चीज भीतर सरक जाए शायद मुंह खुला हो जमाई में और कुछ घटक जाए झपकी खा रहा हो झपकी में कोई चीज सरक जाए चलो ठीक जगह आके जमाई ली ठीक जगह आके झपकी खाई मुझसे कोई पूछता कभी उसको नींद आ जाती सदा वो कहता है बड़ी हैरानी की बात है बस आपको सुना कि नींद आई ऐसे चाहे रात भर नींद ना आए बस आपको सुना कि नींद आई आप क्या मंत्र कर देते तो मैं कहता हूं चल कोई बात नहीं यहां आके सो ये भी ठीक शायद नींद में ही मेरी बात कभी उतर जाए कोई सपना बन जाए शायद नींद भी कभी द्वार बन जाए चलो कोई हर्ष नहीं सत्संग अगर नींद में भी हो तो भी ठीक दुष्ट संग तो जाग के हो तो भी ठीक नहीं तीसरा दृश्य भगवान की इस पृथ्वी पर अंतिम घड़ी भगवान कुशीनारा के सालवन उपवर्तन में अपने भिक्षुओं से अंतिम विदा लेकर लेट गए दो साल वृक्षों के नीचे उन्होंने अपनी मृत्यु का स्वागत करने का आयोजन किया है मौत आ रही तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो कुछ कहना हो तो कह लो अब मैं चला अब यह देह जाती मैं तो चला गया था बयालीस साल पहले ही देह भर रह गई थी अब देह भी जाती तो बौद्ध दो शब्दों का उपयोग करते निर्वाण और महापरिनिर्वाण निर्वाण तो उस दिन उपलब्ध हो गया जिस दिन बुद्ध को ज्ञान हुआ फिर महापरिनिर्वाण उस दिन हुआ जिस दिन देह विसर्जित हो गई उस दिन वे महाशून्य में खो गए महाकाश के साथ एक हो गए आकाश हो गए तो भिक्षु क्या पूछते बुद्ध ने इतना तो कहा वही कहां सुना कितना तो कहा वही कहां सुना पूछने को बचा क्या जो पूछा था वो कहा जो नहीं पूछा वो भी कह दिया है बुद्ध ने तो खूब लुटाया बयालीस साल सुबह से शाम तक लुटाते ही रहे जो कहा है वो भी समझ में नहीं आया अब और पूछने को क्या है तो भिक्षु तो चुप रह गए उन्होंने कहा पूछने को भगवान क्या है बस आपका आशीष ऐसा बुद्ध ने तीन बार पूछा ऐसी उनकी आदत थी कि शायद किसी को याद पड़ जाए शायद किसी को ख्याल आ जाए फिर ऐसा ना हो कि मैं जा चुका हूं और मन में एक खटक रह जाए कि पूछना था नहीं पूछ पाए अब किससे पूछे अब कौन उत्तर देगा तो बुद्ध ने तीन बार पूछा तीनों बार भिक्षु ने स्वीकृति दी कि हमें कुछ पूछना नहीं आपने हमें जितना देना चाहिए उससे ज्यादा दे दिया हम उसका उपयोग कर ले रत्ती भर भी उपयोग कर ले तो पर्याप्त तो फिर बुद्ध दो साल वृक्षों के मध्य में आनंद ने उनकी सया तैयार कर दी उस पर लेट गए और धीरे धीरे वो अपनी देह से मुक्त होने लगे तभी सुभद्र नाम का एक व्यक्ति गांव से भागा हुआ आया उसे खबर मिली वो एक दुकानदार था उसे खबर मिली कि बुद्ध का आखिरी दिन तो वो घबरा गया तीस साल में बुद्ध अनेक बार उसके गांव से निकले कहते हैं करीब तीस बार उसके गांव से निकले वो गांव उनके मार्ग में पड़ता था और तीस साल में उसने अनेक बार सोचा कि बुद्ध को सुनने जाना है लेकिन कभी कोई बाधा आ गई कभी कोई बाधा आ गई तुम तो जानते हो कितनी बाधाएं हाँ आती कभी पत्नी बीमार हो गई अब पत्नियों का क्या भरोसा कब बीमार हो जाए और ऐसे मौके पर जरूर बीमार हो जाए कभी बेटी घर आ गई कभी बेटे से झगड़ा हो गया कभी मेहमान आ गए कभी दुकान पर ग्राहक ज्यादा कभी काम का बोझ आ गया कभी कुछ कभी कुछ हर बार टालता रहा कि अगली बार अगली बार। आज अचानक गांव में खबर आई एक सन्नाटे की तरह छा गया सारे गांव में कि बुद्ध शरीर छोड़ रहे गांव के बाहर ही दो साल वृक्षों के नीचे उन्होंने अपनी अंतिम घड़ी चुन ली अब जा रहे तो उसने जल्दी जल्दी दुकान बंद की आज उसने फिक्र न की कि पत्नी बीमार की बेटी घर आई कि मेहमान आए कि दुकान पर ग्राहक उसने कहा हटो भी वे में टालता रहा अब अगर टालूंगा तो फिर फिर कब मुझे कुछ पूछना है वो भागा जब तक वो पहुंचा तब तक बुद्ध ने आंखें बंद कर ली वो तो लेट भी गए सुभद्र जोर जोर से रोने लगा उसने कहा कि मुझे पूछने दो मैं तीस साल से तड़फ रहा हूं आनंद ने उसे बहुत समझाया कि पागल तीस साल तूने स्थगित किया हमने तो स्थगित नहीं किया अब वो विश्राम में जा रहे हैं अब वे अपनी देह छोड़ रहे हैं अब उनको लौटाना ठीक नहीं अशोभन है हमने उन्हें काफी बयालीस साल में पीड़ा दी हमने बहुत पूछा हमने न मालूम क्या क्या पूछा नहीं पूछना था वो भी पूछा उसके भी उत्तर उनसे चाहे अब नहीं लेकिन कहते हैं भगवान ने सित अभी मैं जिंदा हूं नहीं तो ये एक दोष रह जाएगा इस सदा के लिए मुझे दोषी देगा ठहराएगा कि मैं पूछने गया था भगवान के द्वार से बिना पूछे आ गए इसे पूछ लेने दो तो, तो सुभद्र आके उनके पास बैठ गया और उसने जो प्रश्न पूछे वो भी बड़े अजीब है व्यर्थ के प्रश्न पूछे दार्शनिक प्रश्न पूछे जिनसे कुछ व्यवहारिक उपयोग नहीं है उसने प्रश्न पूछा कि बनते मुझे तीन प्रश्न पूछने पहला क्या आकाश में पद है क्या आकाश में पद चिन्ह बनते हैं दूसरा क्या बाहर श्रवण है और तीसरा स्वत है अब इनका कोई मूल्य नहीं है इनको जान लेने से भी क्या होगा ये हवाई बातें पूछी तुम कभी बुद्ध पुरुषों के पास भी जाते हो तुम मूढ़तापूर्ण प्रश्न पूछते हो जिनको तुम बड़ी आध्यात्मिक बातें कहते हो वो अक्सर मूढ़तापूर्ण बातें है मेरे पास कोई आ जाता वो कहता है कि भगवान ने संसार बनाया या नहीं क्या मतलब है क्या फर्क पड़ेगा बनाया तो तुम ऐसी जियोगे नहीं बनाया तो तुम ऐसी जियोगे जी तुम्हारे जीने में कुछ फर्क पड़े ऐसी बात पूछो आदमी मरने के बाद बचता या नहीं क्या फर्क पड़ेगा अभी तुम जैसे हो यहीं भीतर डुबकी लगाने की कोई बात पूछो तो शायद तुम्हें पता चल जाए उसका भी जो बचेगा पहचान हो जाए मगर नहीं इसमें उस उत्सुकता नहीं ध्यान में उस उत्सुकता नहीं योग में उस उत्सुकता नहीं हवाई बातें एब्स्ट्रैक्ट जिनका कोई मूल्य नहीं उस आदमी ने क्या प्रश्न पूछे बनते क्या आकाश में पद है बाहर श्रवण है क्या संस्कार शाश्वत है उसको भी उत्तर भगवान ने दिया साधारणता वो इस तरह की बातों के उत्तर नहीं देते थे लेकिन ये अंतिम जिज्ञासु था और इसे इंकार करना ठीक नहीं था ये अंतिम दो सूत्र सुभद्र को उत्तर में दिए गए सूत्र है आकाशे चा पदम न थी समणों न पपंच भरिता पजा निपंच तथा गता, तथा गता, पदम नथ्थी, नथ्थी बाहिरे संघारा मिंच आकाश में पथ नहीं होता कोई पद चिन्ह नहीं बनते बाहर में बुद्ध शासन से बाहर श्रमण नहीं होता लोग प्रपंच में लगे रहते हैं लेकिन तथागत प्रपंच रहे थे आकाश में पथ नहीं होता पद चिन्ह नहीं बनते बाहर में श्रवण नहीं होता संस्कार शाश्वत नहीं होते हैं और बुद्धों का इंगित अतापता नहीं होता है बुद्ध ने कहा आकाश में कोई पद चिन्ह नहीं बनते पूछने वाले ने तो व्यर्थ की बात पूछी थी पूछने वालों को तो इससे कुछ सारना था लेकिन बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सार्थक है तुम भी बहुत बार प्रश्न पूछते हो जो व्यर्थ होते हैं, जिनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला इसलिए कई बार तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं जो उत्तर देता हूं वो शायद ठीक ठीक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं क्योंकि मैं उत्तर तुम्हें वही देता हूं जिससे तुम्हें कुछ लाभ हो सके तुम्हें तो क्षमा किया जा सकता है गलत प्रश्न पूछने के लिए मुझे क्षमा नहीं किया जा सकता गलत उत्तर देने के लिए तुम कुछ भी पूछो मैं तुम्हें वही उत्तर देता हूं जिसका कोई परिमाण कोई परिणाम हो सके जिससे तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण हो सके मैं तुम्हारे गलत प्रश्न से भी कुछ खोज लेता हूं जिसका ठीक उत्तर हो सके उसने जो पूछा था वो व्यर्थ की बात थी उसका कोई मूल्य नहीं था लेकिन बुद्ध ने उसमें मूल्य डाल दिया उन्होंने कहा आकाश में पथ नहीं होता और जीवन आकाश जैसा ही है इसमें कोई पद चिन्ह नहीं छूटते बुद्ध चलते हैं उनके कोई पद चिन्ह नहीं छूटते इसलिए तुम अगर चाहो कि हम बुद्ध के पद चिन्हों पर चल के पहुंच जाएंगे तो तुम गलती में हो आकाश में पक्षी चलते हैं उड़ते हैं कोई पद चिन्ह नहीं छूटते उनके पीछे पद चिन्हों पर चल के कहीं जा नहीं सकता बुद्ध बार बार कहते थे अपो दीपो भवो अपने दिए खुद बनो किसी के पीछे चल के कोई कभी नहीं पहुंचता क्योंकि यहां चिन्ह बनते ही नहीं यहां चिन्ह निर्मित नहीं होते तुम अनुगमन कर ही नहीं सकते तुम अनुकरण कर ही नहीं सकते तुम किसी की छाया बनना चाहो तो भूल हो जाएगी फिर तुम आत्मा न बन सकोगे आकाश में पथ नहीं होता आकाशे चाह पदम नत्थी, थी नत्थी न बाहिरे उसने पूछा कि बाहर में श्रमण होता है या नहीं इसका बौद्धों ने जो अब तक अर्थ किया है वो एकदम गलत है बौद्धिस का अर्थ करते हैं कि तो उसने पूछा कि भगवान के संघ के बाहर कोई आदमी समाधि को उपलब्ध होता है श्रमण होता है और बुद्ध शायद उसने यह पूछा भी हो हम उसको क्षमा कर सकते हैं वो अज्ञानी आदमी हो सकता है पूछ कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है आपके संघ के बाहर आपके भिक्षुओं के बाहर कोई समाधि को उपलब्ध होता है हो सकता है पूछने वाले ने यही पूछा हो लेकिन बुद्ध तो इस तरह का उत्तर नहीं दे सकते कि बाहर में बुद्ध शासन से बाहर श्रमण नहीं होता यह बात गलत है ये तो बुद्ध कत नहीं कह सकते फिर बुद्ध का क्या अर्थ होगा सूत्र सीधा साफ है उसके अर्थ भी खूब बिगाड़े गए आकाशे चाह पदम न आकाश में पद चिन्ह नहीं बनते समनो श्रमणो बाहिरे, बाहर श्रमण नहीं होता अब इसका अर्थ जो मैं करता हूं वो ये है कि जो बहिर्मुखी है वो श्रमण नहीं होता जिसकी यात्रा अंतर्मुखी है वही ज्ञान को उपलब्ध होता है समनो न बाहिरे जो बहिर्मुखी है एक्स्ट्रोवर्ट वो कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता ये मेरा अर्थ है बौद्धों तो का तो अब तक का अर्थ यही रहा है कि बुद्ध शासन के बाहर कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता ये बात तो बड़ी ओछी फिर महावीर ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते फिर कृष्ण ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते तो यह बड़ी नमकीन बात हो जाएगी बुद्ध ऐसा वचन बोलेंगे ये असंभव है इसलिए मैं इस अर्थ को इनकार करता हूं मैं अर्थ करता हूं समणो बाहिरे बाहर घूमती चेतना बाहर बाहर जाती चेतना कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होती अंतर यात्रा पर जो जाता है वही ज्ञान को उपलब्ध होता वही श्रवण वही समाधि को पाता है लोग प्रपंच में लगे रहते हैं और जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया वो प्रपंच रहित हो जाता है आकाश में पथ नहीं आकाशे चाहे पदोन्न थी समणोन्न थी बाहिरे संखारा सशस्ता न संस्कार का अर्थ होता है हमारे ऊपर जो कंडीशनर उस आदमी ने पूछा है क्या संस्कार शाश्वत होते हैं जो हम पे प्रभाव पड़े वो सदा रहने वाले बुद्ध कहते नहीं जो भी प्रभाव है वो पानी पर खींचे गए प्रभाव जैसे पानी पे कोई लकीरें खींच दे वो खींचते खींचते मिट जाती या कोई रेत पर लकीरें खींचे खींच देता थोड़ी देर टिकती फिर हवा आती तब मिट जाती तुम कहोगे कोई पत्थर पे लकीरें खींचते वो भी समय आने पर मिट जाती कोई लोहे पर लकीरें खींच दे वो भी एक दिन समय आने पर मिट जाती कोई हीरे पर लकीरें खींच दे तो शायद करोड़ों वर्ष रहें लेकिन वो भी समय आने पर मिट जाती कोई संस्कार शाश्वत नहीं यहां जो भी प्रभाव है अशाश्वत है और इसलिए प्रभाव के बाहर हो जाना ही ब्राह्मण पुरुष की में स्त्री कि में धनी की मैं त्यागी सब लकीरें हैं सब लकीरें जब मिट जाएं जब कोरा कागज तुम्हारे भीतर हो जाए प्रपंच रहित कोई उपद्रव तुम्हारे भीतर न रह जाए शून्य विराजमान हो जाए संखारा सशस्त्रता नत्थी नत्थी बुद्धान मिंजितम संस्कार शाश्वत नहीं है सुभद्र और बुद्धों का इंगित नहीं होता यह बड़ी अद्भुत बात कही बुद्ध ने नथ्थी बुद्धान मिंजितम बुद्धों का कुछ अता पता नहीं होता तुम अगर चाहो भी तो तुम बुद्धों को खोज नहीं सकते उनको खोजना संभव नहीं है उनका कोई अतापता नहीं होता ये बुद्ध ने जो बात कही अंतिम मुझे खोचा होगी तो खोज ना सकोगे जब तक संस्कार थे तब तक मेरा अता पता था देह थी मेरी मन था मेरा तब तक मेरा अता पता था तुम कह सकते थे बुद्ध इस समय कहा है? क्या है कौन है किस रूप में किस व्य में स्त्री की पुरुष आदमी की देव लेकिन अब मेरा सब अता पता खो जाएगा अब मैं महाशून्य के साथ एक होने जा रहा हूं बुद्धों का कोई अतापता नहीं होता इसलिए कोई उनकी तरफ इंगित नहीं कर सकता कि वे यहां हैं यह तो ठीक जो भगवान की परिभाषा होती वही बुद्ध की परिभाषा है भगवान का कोई अतापता नहीं तुम ये नहीं कह सकते भगवान कहां है तुम इतना ही कह सकते हो भगवान कहां नहीं संखारा सशस्त्रता न थी बुद्धान मिंचित बुद्ध ने कहा संस्कारों से छुटकारा हो गया आखिरी संस्कार छूटा जा रहा है आखिरी लकीर हाथ से छूटी जा रही अब इसके आगे मेरा कोई अता पता न होगा अब मैं महाशून्य में जा रहा हूं मैं उस आकाश में जा रहा हूं जहां कोई पद चिन्ह नहीं होते मैं उस अंतर आकाश में जा रहा हूं जहां बुद्धत्व फलता है केवल जहां बुद्धत्व फलता है मैं उस अंतर यात्रा का आखिरी कदम उठा रहा हूं और अब तुम मुझे खोज ना सकोगे इसके बाद तुम मुझे खोज ना सकोगे सकते हो सीमा है तो खोज सकते हो जब असीम हो गया तो फिर कैसे खोजोगे फिर असीम की क्या खोज का कोई उपाय नहीं नहीं उपाय है तुम भी असीम हो जाओ बूंद अगर सागर को पाना चाहे तो एक ही उपाय है कि सागर में डूब जाए और एक हो जाए फिर बुद्ध को बाहर नहीं खोजा जा सकता फिर तो तुम जब बुद्धत्व को उपलब्ध होगे तभी खोज पाओगे तुम उसी क्षण खोज पाओगे जब तुम भी अपना अता पता खोदोगे ये अता पता खो देना ही आवागमन से मुक्त हो जाना है फिर न कोई आना है न कोई जाना है फिर शाश्वत में निवास है। फिर तुम्हें अपना घर मिल गया उसी घर की तलाश आज